एक षष्ठतम सुक्तम अर्थ हे सोम इस रस को इंद्र के भक्षण के लिए निकालो तेरा जो रस युद्धों में 99 शत्रु के नगरों को नष्ट करता है अर्थ उसी समय शत्रु के नगरों को तोड़करstdc कार्य करने वाले देवदास के हित के लिए 100 तुरवश एवं यद को जीतकर सोम ने यश प्राप्त किया सैनिकों ने सोम रस पीकर उत्साह बढ़ाया तथा देवोदास के हित के लिए शंबर तुरवश एवं यदु को जीतकर विजय प्राप्त किया और उनके नगर तोड़ दिए अर्थ हमारे लिए हे सोम तू जानने वाला होकर घोड़े दे दो और गौओं से युक्त सोने आदि धन से युक्त सहस्त्रों प्रकार के अन्न युक्त धन प्रदान करो हमारे लिए घोड़े गौएं और सोने आदि सहस्त्रों प्रकार का धन प्राप्त हो ऐसा करो अर्थ हे सोम तुझ सोम की पवित्रीकरण करते हुए मित्रता संपादन करना चाहते हैं अर्थ जो तेरे रस धारा से चांदनी के नीचे उतरते हैं हे सोम उनसे हमें सुखी कर हे सोम संपूर्ण विश्व का स्वामी वह पवित्र होने वाला सोम तू हमारे लिए वीर पुत्र उत्पन्न करने वाला अन्न और धन भरपूर दे दो अर्थ नदियां जिसकी माताएं हैं इस सोम को 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं वह सोम आदित्य प्रकाश से मिलकर रहता है नदी के जल में सोम रस मिलाया जाता है तथा वह शुद्ध करने के पश्चात सूर्य प्रकाश में रखा जाता है अर्थ रस निकाला सोम चांदनी के ऊपर जाता है वहां इंद्र एवं वायु के द्वारा सूर्य की किरणों से उस सोम का संबंध हो जाता है अर्थ हे सोम मीठा और सुंदर वह रस हमारे यज्ञ में भक्त तथा वायु के लिए पूषा के लिए मित्र एवं वरुण के लिए मिले अर्थ हे सोम तेरे संबंधी रस का जन्म उच्च स्थान में हुआ है दुलोक में तू रहता है वह लेती है वह बड़ा सुख कारक तथा महान अन्न रूप है सोम रस का जन्म ऊंचे पर्वत के शिखर पर हुआ है वहां से वह सोम पृथ्वी पर लाया जाता है वह सोम बड़ा सुख देने वाला अन्न रूप रहता है अर्थ इस सोम से मानवों के सब अन्न इसे प्राप्त करते हैं तथा उनका उपभोग भी करते हैं सोम से बहुत अन्न तैयार किए जा सकते हैं पकाने की विद्या से ये सोम के अनीक खाद्य पदार्थ तयार हो सकते हैं अर्थ हे सोम धन से युक्त सोम हमारे यज्य के योग्य इंद्र वरुण इवं मर्दों के लिए रस निकाल कर दो हम सोम का रस तयार करेंगे तथा वह रस इंद्र वरुण एवं मृतों को अर्पित करेंगे यज्ञ में यह समर्पण किया जाता है अर्थ श्रेष्ठ रीति से उत्पन्न हुए जल में मिश्रित होने के लिए सिद्ध हुए शत्रु को नष्ट करने वाले गौ दुग्ध से मिश्रित हुए सोम के पास सब देव पहुंचे सोम से रस निकाला उस रस में जल का मिश्रण किया गौ दुग्ध उस रस में मिलाया ऐसे सोम का पान करने के लिए यज्ञ में सब देव आकर पहुंचे हैं अर्थ जो सोम इंद्र के अंतःकरण में रहता है उस सोम को ही हमारी स्तुति रूप वाणियां माता अपने बालक का सहाय करती है उसकी भांति स्तुति करके संवर्धन करें अर्थ हे सोम तू हमारी गौ के लिए सुख दे दो तथा पोषक अन्न दो और प्रशंसनीय जल को बढ़ाओ अर्थ सोम बड़ी वैश्वानर अग्नि की ज्योति विद्युत की भांति विशेष शोभायमान उत्पन्न करता है सोम रस चमकता है उसका तेज शोभायमान दिखाई देता है ज्योति की भांति वह सोम दिखाई देता है विद्युत की भांति वह चमकता है अर्थ हे सोम छाने जाने वाले तेरा रस दुष्टता रहित आनंद बढ़ाने वाला होकर मेढ़ा के बालों की चांदनी से नीचे उतरता हुआ छाना जाता है सोम रस आनंद बढ़ाता है किसी तरह हानि नहीं करता ऐसा यह रस मेढ़ी के बालों की चांदनी से छाना जाता है अर्थ हे सोम तेरा रस बलशाली होकर तेजस्वी और विशेष प्रकाशमान होता है सर्व जगत को प्रकाशमान करता है अर्थ हे सोम जो तेरा आनंद देने वाला देवों को प्रिय और पापियों को नष्ट करने वाला रस है उस रस के साथ अन्न रूप में प्राप्त हो वो सोम रस आनंद देने वाला अतः देवों को प्रिय है पाप का भाव नष्ट करता है तथा वह रस श्रेष्ठ अन्न के रूप में प्राप्त होता है सोम रस उत्तम अन्न है अर्थ हे सोम तू शत्रु रूप अमित्र को नष्ट करता है और प्रतिदिन युद्ध करता है तथा तू गौवे देने वाला और घोड़े देने वाला हो अर्थ हे सोम तू सुख से रहने वाली गौओं के दूध के साथ मिलकर तेजस्वी होता है जैसा शयन पक्षी अपने स्थान में आकर बैठता है वैसा सोम गोदुग्ध से मिश्रित होकर यज्ञ में बैठा रहे तथा तेजस्वी दिखे अर्थ हे सोम जो तू बड़े जल प्रवाहों को रोकने वाले वृत्र को नष्ट करने के लिए इंद्र का संरक्षण करता है वह तू रस के रूप में यहां रहो अर्थ उत्तम वीर पुरुष होकर हम शत्रु के धनों को जीतेंगे रस निकाले सोम शुद्ध होकर हमारी स्तुतियों को बढ़ाओ अर्थ हे सोम तेरे रक्षण से सुरक्षित बने हमें शत्रु की भांति आचरण करने वाले को नष्ट करने वाले होंगे हे सोम अपने नियमों में जागृत रहो अर्थ शत्रुओं को मारकर दान न देने वाले शत्रुओं को मारकर सोम रस इंद्र के स्थान को जाता है अर्थ हे सोम हमारे लिए बहुत धन भरपूर दो हिंसक शत्रुओं को पराजित करो हे सोम तू हमें वीर पुत्र वाला यश दे अर्थ हे सोम जब तू शुद्ध होकर यज्ञ करने की कामना करता है तथा यज्ञकर्ताओं को धन देने की कामना करता है तब सैकड़ों शत्रु भी तेरी हिंसा नहीं कर सकते अर्थ हे सोम बलवान रस निकाला तू रस भरपूर रीति से दे जनों में हमें यशस्वी कर सब शत्रुओं को पराजित कर अर्थ हे सोम इस तेरी मैत्री में हम उत्तम अन्न से तृप्त हुए सैन्य लेकर हमारे पास आने वाले शत्रुओं को हम पराजित कर सकेंगे अर्थ तेरे भयंकर आयुध शत्रु का संहार करने के लिए हैं वे आयुध अति तीक्ष्ण हैं अतः उनसे सब हमारे शत्रुओं से हमारी उत्तम सुरक्षा कर वीरों के पास उत्तम तीक्ष्ण आयुध रहे वे आयुध शत्रु को नष्ट करने में समर्थ हों हमारे शत्रु को पराजित करके हमारी उत्तम रक्षा करने में वे आयुध समर्थ हों विषष्टतम सुक्तम अर्थ शीघ्रगामी ये सोम रस छाननी में से नीचे उतर रहे हैं सब प्रकार के सौभाग्य ये देते हैं सोम रस छाननी में से छाना जाता है यह सब प्रकार की सुविधाएं देता है अर्थ बलशाली सोम बहुत पापों को नष्ट करते हैं हमारे पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए सुख और धन करते हुए चांदनी में से जाते हैं अर्थ गौओं के लिए तथा हमारे लिए आकृष्ट करने वाला धन तथा अन्न तैयार कर देने वाले ये सोम उत्तम स्तुति को प्राप्त करते हैं सोम से गौओं को और इनको धन तथा अन्न प्राप्त होता है इसलिए इस सोम की स्तुति की जाती है अर्थ पर्वत पर उत्पन्न हुए सोम का आनंद देने के लिए रस निकाला है जलों में वह मिश्रित किया है यह सोम शयन पक्षी की भात यज्ञ में अपने स्थान पर बैठता है सोम पहाड़ के शिखर पर उत्पन्न होता है उसका रस पीने से आनंद होता है वह सोम रस पानी में मिश्रित किया जाता है तथा उस सोम रस को यज्ञ में अपने स्थान में रखा जाता है अर्थ देवों को प्रिय यह सोम रस श्रेष्ठ स्वच्छ अन्न गौएं अपने दूध से साधु बनाती हैं यह सोम रीतियों के द्वारा रस निकाला जलों में मिश्रित किया तथा शुद्ध किया है अर्थ बाद में याज्ञिक लोग यज्ञ में मीठे सोम के रस को अमर बनाने के लिए जिस प्रकार घोड़े को सुशोभित करते हैं वैसे दूध आदि के मिश्रण से सोम को सुशोभित करते हैं अस्मेघ में घोड़े को सुशोभित करते हैं उसी प्रकार सोम याग में सोम रस को गाय के दूध आदि के मिश्रण से सुशोभित करते हैं अर्थ हे सोम संरक्षण के लिए जो तेरी रस की धाराएं मधुरता को सुनने वाला संरक्षण के लिए श्रवति हैं उन धाराओं के साथ तू छाननी में बैठ यज्ञ सबके संरक्षण के लिए होता है उस यज्ञ में सोम रस की मीठी धाराएं चांदनी में से छानी जाती है अर्थ वह सोम इंद्र के पीने के लिए मीढ़ी के बालों की चांदनी में से नीचे उतरता है तथा यज्ञ के पात्रों में बैठता है यज्ञ में सोम रस इंद्र को पीने के लिए दिया जाता है वह रस मीढ़ी के बालों की चांदनी से छाना जाता है तथा छाना जाने पर वह यज्ञ पात्रों में रखा जाता है अर्थ हे सोम अंगिरों के लिए मीठा लगने वाला अन्न के साथ घी एवं दूध दे दो अर्थ यह सोम विशेष दृष्ट देने वाला छाना जाने वाला पानी से उत्पन्न होने वाला बहुत अन्न देने वाला यज्ञ स्थान में रखा है